शिव पुराण वाईवी विसिहिता पिंगलो गणप श्रीमान शिवासक्त शिव प्रिय आज्ञा शिव योरव सामं प्रय भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव श्यु और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मनोकामना पूर्ण करे भिंगेहो नाम गणप शिव राधन तत्पर प्रयक्षतु सामं प्रत्युराजा पुस्सर शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगेश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे वीरभद्रो महातेज हिमकुंदेन्दुस भद्रका प्रियो नितृणिक्षिता यज्ञ च शिरोहर्ता दक्षस्य च दुरात्म उपेन्द्रेन्द्रक्षित हिम कुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल भद्रकाली के प्रिय सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उसके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में खाव कर देने वाले शिव के अनुचर तथा शिव के आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु दे सरस्वती महेश सरोज समुद्भवा पूजने सकता पूजने सक्ता सातुकांकितम महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें विष्णो शिवजूरता देव सा मे दिशा सुखित भगवान विष्णु के, के वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती हैं उन शिव दंपति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करे महामूटी महादेव्या पादपूजा परायणा तस्वे न सा मेध शंक्षित महादेवी पार्वती के पाद पद्मों की पूजा में पारायण महामोटी उन्हें के आज्ञा से मेरी मनचा ही वस्तु मुझे दे कौश के सिंह मारूढ़ पार्वत्या परमासुता विष्णोर निद्रा महामाया महामहिष्मी निशुंभ शुंभ संघंत्री मधुमा सासन मातु सा में दुका पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिणी कौशिकी भगवान विष्णु की योगनिद्रा महामाया महामहिष महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गुदे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निःशुम्भ शुम्भ संहारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। करे रुद्रारुद्र सम्रख्या प्रमसा प्रथितौस भूताख्या महा महावीर महादेव सम्य मुक्ता निरुपमा निरुन्दा निरुप्लवा सशक्त सातरासोक नमस्कृता लोकाना सृष्टिसंग पर्रता परमस्कृता शिव प्रियतमा शिवलक्षण लक्षिता सौम्या घोरास्त था मिश्रा चांतराल दयात्म नाना रूप सत्कृत्या ते में कामं रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण पराक्रमी प्रमथगण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण जो नित्यमुक्त उपमारहित निर्द्व उपद्रव शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले सर्वोक वंदित समस्त लोगों की सृष्टि और संहार में समर्थ परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त, आपस में अत्यंत स्नेह रखने अनुरों से लथित सौम्य घोर उभय भावयुक्त दोनों के बीच में रहने वाले द्विरूप कुरूप स्वरूप और नाना रूपधारी हैं वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करे देव्या प्रिय सखी वर्गों देवी लक्षण लक्षि सहित तो रुद्रकन्या शक्तिप्यने कश तृतीया वर्णे शंभो भक्तियार्चिता सत्तृत शिव शिव्योराज्ञा से मे दिशत मंगलम देवी की प्रिय सखियों का समुदाय जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा तो अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ है वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे